ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में एक बार फिर, फिर खुल रहा है बाल कहानियों का पिटारा और ये देखिए, ये निकली एक और बाल कहानी बंदर की सीख बंदरों का सरदार अपने बच्चे के साथ किसी बड़े से पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था बच्चा अच्छा बोला मुझे ना भूख लगी है। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ पत्तियाँ दे सकते हैं? बंदर मुस्कुराया मैं दे तो सकता हूँ पर अच्छा होगा तुम खुद ही अपने लिए पत्तियाँ तोड़ लो लेकिन मुझे अच्छी पत्तियों की तो पहचान ही नहीं है बच्चा कुछ उदास होते हुए बोला तुम्हारे पास एक विकल्प है। इस पेड़ को देखो तुम चाहो तो नीचे की डालियों से पुरानी कड़ी पत्तिया चुन सकते हो या ऊपर की पतली डालियों पर उगी हुई ताजी नरम पत्तिया तोड़कर खा सकते हो अच्छी बात नहीं है भला ये अच्छी अच्छी पत्तियाँ नीचे क्यों नहीं उगाती ताकि सभी लोग उन्हें आसानी से खा सकें? ऊपर की तरफ उगाती हैं। मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं सकता हूँ कैसे तोडूं उन्हें यही तो बात है अगर वे सबकी पहुँच में होती तो उनकी उपलब्धता कहाँ हो पाती उनके पढ़ने ऐसी पहले ही उन्हें तोड़ खा लिया जाता लेकिन इन पतली डालियों पर चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है डाल टूट भी तो सकती है।, तो है मेरा पैर भी तो फिसल तो सकता है मैं नीचे गिर सकता हूँ मुझे चोट लग सकती है, लग सकती है। मैं कैसे, कैसे करूँ प्लीज मुझे खाने को अच्छे-अच्छे पत्तिया दो ना। सुनो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखो हम अपने दिमाग में खतरे की जो तस्वीर बनाते हैं अक्सर खतरा उससे कहीं कम होता है और हाँ एक बात और अपना काम खुद करना होता है अपना काम खुद करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है पर ऐसा है तो हर एक बंदर उन डालियों से ताजी पत्तियां तोड़कर क्यों नहीं खाता है इसलिए क्योंकि ज्यादातर बंदरों को डरकर जीने की आदत पड़ चुकी होती है वे सड़ी गली पत्तियां खाकर उसकी, उसकी शिकायत करना पसंद करते हैं कर, कर, पर कभी खतरा उठाकर वो पानी की कोशिश नहीं करते जो वो सचमुच पाना चाहते हैं, पर तुम ऐसा मत करना ये जंगल तमाम संभावनाओं से भरा हुआ है अपने डर को जीतो और जाओ ऐसी जिंदगी जियो जो तुम वास्तव में जीना चाहते हो डर दर को डरा दो तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे हाँ दादू, तुमने बड़ी अच्छी बात बताई अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है आज से मैं डर कर नहीं बहादुर बनकर जीऊंगा और फिर बंदर तुरंत ही अपने डर को पीछे छोड़कर ताजी नरम पत्तियों को पाने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है उसने ताजी नरम पत्तियों को तोड़ा और उससे अपनी भूख बिटाई तो दोस्तों इसी तरह से यदि हम अपने जीवन में जाते तो हमें भी पता चल जाएगा कि हम कैसी पत्तियां खा रहे हैं सड़ी गली या फिर ताजा हमें भी इस बात को समझना होगा कि हम अपने दिमाग में खतरे की जो तस्वीर बनाते हैं अक्सर खतरा उससे कहीं कम होता है आप ही सोचिए खुद खतरे को बहुत बड़ा बनाकर कर डर कर बैठे रहना कहा की समझदारी है अगर आपके कुछ सपने हैं कुछ ऐसा है जो आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए शुरुआत कीजिए हिम्मत कीजिए और फिर अपनी मनमानी जिंदगी दीजिए डरकर बैठे रहना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है तो ये भी कहानी बंदर की सीख वाचक स्वर भारती परिमलमल